श्रावण मास महात्म्य ष्ठोध्याय सोमवार व्रत विधान सनत्कुमार बार रविवार से महात्म्यंत्र में हर्षकारकम सोमवार से महात्म श्रावण मास मे भद सनत्तकुमार बोले हे hey भगवान मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्म सुन लिया अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म मुझे बताइए ईश्वर उवाच रवि नयन तस्माहात्म्यम उतमस्त सोम सेनः महात्म्यम वर्णनीय मे युद्कि ते ब्रुहे सोमच्रो विप्राज सोम सधनम निमित्ता समाहत ईश्वर बोले हे सनत कुमार सूर्य मेरा नेत्र है उसका महत्व इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या उसका जो महत्व मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है यज्ञों का साधन भी सोम है उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए मस्वूप <speaking> यो <in> सोम <the> स्मृत <language> प्रदाताज्य शेषि समस्ता राज्य फल दो व्रत करो स क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है अतः इसे सोम कहा गया है इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है व्रत करने वालों को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है तस्ष्णु विधि विप्र विस्तरा कथया मित्ते प्रशस्यते मासमवार प्रश्यते तबत् कर्तमशे मासी कार्ये अस्मिन मासे व्रत अब द्रतफलम दभेत हे विप्र उसकी विधि सुनिए मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ बारहों महीने में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए इस मास में व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के व्रत का फल प्राप्त करता है श्रावे शुक्लपक्षे तु प्रथमे सोमवासरे सकते सम्य शिव मे प्रियता में एवं चुर्षु वेशु तत्र पंचवा च शिवपूजन उपचारे षोड़ सभी चूजिए शिव तृणिया चा दिव्यांकाग्रकृत मानस श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि पांच हो जाए तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करें और रात्रि में शिवजी का पूजन करें सोलह उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्र चित्त होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें सोमवार कथ्यम निबोध मे श्रावणे प्रथमे सोमे गृहणीयाद्रतमुत्तम सुस्नात शुचर भूत शुक्लाबरधरोटर काम क्रोधाद्य हंंकार देश आहरे झेतपुष्पाणी भारती मल्लिका अन्य विवध पुष्पे अभीचारक पूज्यन सर्वाय भवनाशाय महादेवाय धीमह उग्राय चोग्रनाथाय भवाय शशिमौ रुद्राय नीलकंठाय शिवाय भवहारिणे हे इस सोमवार व्रत की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम क्रोध अहंकार द्वेष निंदा आदि का त्याग करके मालती मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए इसके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभीष्ट पूजनोपचारों के द्वारा स्वयंभक इस मूल मंत्र से शिव की पूजा करें तत्प्चा यह कहे मैं सर्व शर्वनाथ महादेव उग्र उग्रनाथ भव शशि रुद्र नीलकंठ शिव तथा भवहारी का ध्यान करता एवं समूज्युपचारे मनोहर यथाविभवेण तस्य पुण्य फल शृणु सोमवारजं तेज पार्वत्या सीतिव तेलभंत्य अक्षयान लोकान पुनरावृत्ति दुर्लभान इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधि पूजन करें जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोग प्राप्त करते हैं अत्र पुण्यम कथयामी समास अभेद्यं अनुतमेत कुमार इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ देवताओं तथा तो दानों से भी अभेद्य सात जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है इसमें संदेह नहीं करना चाहिए अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें पुत्रार्थी पुत्रा लुत्रन्धना लभते धनम चिंतते काम तम तनवोके चिथि भुक् भोगिता दिमा न रुद्रलोके मही यथे इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुखों भोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है चल चित्त चल वितलम जीवी तमेव एवं ज्ञापन न्रत से उद्यापन चले चित्त चंचल है धन चंचल है और जीवन भी चंचल है ऐसा समझकर कर प्रयत्नपूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए उमा महेश्वर हे महोराज ते वृषभे स्थितौ यहास प्रकर्तव्यौ न कार्येत चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए मंडलम दंगतो भद्रम दिव्यम वही कार्ये कुम्भम तत्सापिये कुंभ चेतवस्त्रुगात्र वैरव वा कुंभश्योपरण्य से दस्योपर ही नुत स्मृति पुराण मंत्रे समिव तदनंतर एक दिव्य तथा शुभ लिंगतो भद्र मंडल बनाए और उसमें दो श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करे घट के ऊपर थांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखे और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करे इसके बाद श्रुति स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें पुष्पों का मंडप बनाए और उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें पुष्प मंडपिका कार्यानम जैव शोभनम रात्रो जागरण कार्यम गीत स्वगृह्योक्तारत सामपदु तोमंत सर्वादसुना बाला साने दस्क्रीहतिलाई स्वेति मंत्र बिल्वपत्रे त्यंबक सर्वणेना वा पुनः पूर्णा तथो हूत आचार्य पश्चात प्रदापिय तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य अपने गृहसूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर सर्व आदि ग्यारह श्रेष्ठ नामों से पलास की संविधाओं से एक आहुति प्रदान करे यव यही तिल आदि की आहुति आयस्व इस मंत्र से दे और बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबक अथवा संरक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। तत्पश्चात स्पष्टकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें ब्राह्मण भोजे पश्चात एकादश शोभनम एककादशास्तेभ्यो वंशपात्रता तो दें देवपकना च आचार्या तो दाथये तदनम पिपूर्ण व्रत मे सी वो मे प्रीयता में बंधु भी सुंजीतो हर्ष पुरासर तदन श्रेष्ठब्राह्मणों को भोजन कराये और उन्हें पात्र सहित ग्यारह घट प्रदान करें इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे और तत्पश्चात प्रार्थना करे मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो तदनंतर बंधुओं के साथ हर्ष पूर्वक भोजन करें अने व विधान यह इदम व्रतमाचरित यम यम यते काम तम तिवलोक गोके महीीये कृष्णनाचरी पुर्व सोमवार्रत शुभम ऋपैशेष तथा चीर्णम आस्ति धर्म तत्पर इदम युनिया सोपि इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस जिष्भिल तस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है हे सनत कुमार सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी इस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है ये श्री स्कंदपुराणे ईश्वरतन कुमार संवादमास महात्म सोमवार्रतकथनम ष्ठोध्याय